हम कदापि वैसा होने नहीं देंगे पीछे हटने से हमारी जाति का अध:पतन और मरण होगा अतएव अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है